आर्यानय प्रथम प्रकाश अड़तीसवा मंत्र मूल स्तुति ओम गयो अमीव वसुवि पुष्टि वर्धन सुमि सोमनो भव ऋग्वेद एक छे इक्कीस बारह हे परमात्म भक्त अपना इष्ट जो परमेश्वर सो गयफान प्रजा धन जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला है तथा अमी शरीर इंद्रियजन्य और मानस रोगों का हनन अर्थात विनाश करने वाला है वसुवित सब पृथ्व्यादी वसुओं का जानने वाला है अर्थात सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता है पुष्टि पुष्टिवर्धन अपने शरीर इंद्रिय मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला है सुमित्र सोम नो भव सुंदर यथावत सबका परम मित्र वही है सो अपने उसी से मांगे कि हे सोम सर्वजगदोत्पादक आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यंत मित्रता आपसे भी रखें पदार्थ गयस्फान प्रजा धन जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला अमी वहा शरीर इंद्रिय जन्य और मानस रोगों का हनन अर्थात विनाश करने वाला वसुमित सब पृथ्वी आदि वसुओं का जानने वाला सर्वज्ञ विद्या आदि धन का दाता पुष्टिवर्धन शरीर इंद्रिय मन और आत्मा की पुष्टि का बढ़ाने वाला सुमित्र सबका परम मित्र सोम हे सर्व जगद उत्पादक न हमारे भव हो अन्वय हे सोम यतस्तमस्कंस्फानोमी वहा वसुत्म पुष्टिवर्धनो भवसि वा सेव्यः